ध्या्याशीते न मनसा तगुणं निष्क्रिय ज्योति किंचन योगिनो यदि पर पश्यूते अस्मक तद वोचन चमत् य भूयाच्चिम कालिंदी पुलिनेशु यमी तन नील महो धारती अपहरति मनो मे क्य कृष्णच प्रणत दुरित चौरा पूतना प्रण चौरा भलाय बसन चौरो पना नयन हृदय चौर पश्यता सज्जनाना <laughs> नम कमलना नम कमल मिन नम कमल पद नमस्ते कमले यो ण विदधात् पूर्व यो वै वेद प्राइणो तस्म तग्व हादत्मु प्रकाशम मुम प्रपदे वेद कृत वेद वेद बेद बेद भगवत तत्व जिज्ञास विद नियमानुसार थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात धारावाहिक विषय प्रारंभ होगा भजो मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है यद्यपि आप लोग इस शब्द से घबराते हैं फील करते हैं किंतु यह नितान्त सत्य शब्द है कि विश्व का प्रत्येक जीव ज्ञानी अज्ञानी सदाचारी दुराचारी कोई भी हो साप स्वार्थी है शब्द का अर्थ क्या है अपना अपना शब्द का अर्थ क्या है मैं का मैं का अर्थ क्या है मैं का दो अर्थ है ज्ञानियों का मैं आत्मा अज्ञानियों का मैं शरीर और यह भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि जीव तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं अनाद्यनंत शाश्वत ब्रह्म माया अतय जिसने ब्रह्म से अपना अर्थ सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया वो ब्रह्म संबंधी स्वार्थी है और जिसने माइक जगत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिद्धांत बनाया वो अज्ञानी स्वार्थी है दोनों स्वार्थी प्रतिक्षण अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता और स्व का अर्थ क्या है अर्थ दोनों का एक है स्व शब्द का अर्थ दो है लेकिन अर्थ शब्द का अर्थ एक है अज्ञानी का भी अर्थ आनंद प्राप्ति और ज्ञानी का भी अर्थ लक्ष्य एम उद्देश्य आनंद प्राप्ति यानी जो शरीर को मैं मानता है वो भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है और जो आत्मा को मैं मानता है वो भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, है दोनों स्वार्थी अतयो किसी भी जीव को स्वार्थी कहने से बुरा नहीं मानना चाहिए ये नेचर है समीहते सर्ब एक दो चार दस नहीं सूर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार लाग करही सब, सब प्रीति स्वार्थ के कारण कहीं भी प्रेम करते हैं जड़ वस्तु में या चेतन में दुई तत्व तो है एक जड़ एक चेतन एक चर एक अचर एक स्थावर एक जंगम यदि हमको ये पता लग जाए कि असली स्वार्थ क्या है तो हम असली स्वार्थ के लिए प्रयत्न करने लगे और असली स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा उसमें डाउट नहीं जैसे यदि हम असली दूध को मथना प्रारंभ करें दो मिनट दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा में मक्खन निकल आएगा क्योंकि उसमें मक्खन है और यदि चूने के पानी को हम करोड़ों कल्प भी मथे तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें मक्खन है ही नहीं ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप है यदि अपने को आत्मा मानकर भगवान से अपना स्वार्थ मानकर प्रयत्न करें तो एक जन्म दो जन्म दस जन्म हजार जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी आनंद प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वो आनंद सिंधु है दूसरी साइड में माइक जगत में अनंत कोटि कल्प हमने प्रयत्न किया ये प्रमाण है प्रत्यक्ष लेकिन आनंद का लवलेश नहीं मिला क्योंकि ये चूने का पानी है यहां आनंद है ही नहीं यहां क्या है असारे खल संसारे सुख भ्रांति शरीर भ्रांति है भ्रांति जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है उसको सांप समझकर डर रहा है काप रहा है भ्रांति लाला लालापान गुष्ठे बाला नाम बिभ्रमा छोटे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं आपने देखा होगा अपना अंगूठा पीते हैं अरे भगवान तो पैर का अंगूठा भी पी रहे थे अंगूठा पीने से क्या मतलब है वो अपनी लार कोई पीता है और समझता है अंगूठे से वही चीज मिल रही है जो मां के स्तन से मिलती है ये ब्रह्म है सूख हार लय भाग सठ कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है उसमें खून नहीं मांस नहीं चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगता है अपने खून को उस हड्डी में लगा के और चाटता है और समझता है हड्डी से खून निकल रहा है यानी हम स्वयं किसी वस्तु में सुख मानते हैं बार बार बार बार वही हमारा माना हुआ सुख हमको मिलने लगता है इसीलिए सबको किसी एक वस्तु से सुख नहीं मिलता एक पुरुष है उससे किसी को बहुत सुख मिलता है किसी को कम सुख मिलता है किसी को सुख नहीं मिलता दुख भी नहीं मिलता किसी को दुख मिलता सब पृथक पृथक जिसका जितना अटाइटमेंट है जितना जिसकी जितनी आसक्ति है उतना उसको सुख मिलता है अर्थात जिसका जिससे जितना स्वार्थ है उतना सुख मिलता है इसलिए उस पुरुष से स्त्री को सबसे अधिक सुख मिलता है सबसे अधिक स्वार्थ है मां को बेटे को उससे कम सखा को मित्र को उससे कम नौकर को उससे कम पड़ोसी को ना सुख ना दुख और दुश्मन को उसके मर जाने पर उसके दुखी होने पर सुख मिलता है सब स्वार्थ पर डिपेंड करता है तो विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है वो चाहे भगवान की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है और चाहे संसार की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है ये बात पृथक है कि एक का स्वार्थ एक दिन सिद्ध हो जाएगा और एक का स्वार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता फिर मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया कि वो सुप्रीम पावर जिसको हम ब्रह्म भगवान परमात्मा के नाम से पुकारते हैं जो सब में बैठा है सदा साथ रहता है ऐसा हितैषी बाप विश्व में कोई हो सकता है उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए वो सर्वज्ञ है आनंद सिंधु है सनातन है सचित आनंद है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ साथ हृदय के अंदर द्वास पर सुझा सखाया श्वेता चतर बैठा हुआ खाली बैठा हुआ नहीं है हमारे अनंत जन्मों के कर्मों की वो बही खाता भी लिए बैठा है पिछले जन्म के कर्म का फल देता है वरना हमको क्या मालूम हमने पिछले जन्म में क्या किया है जैसे आप अपने भारत के एक नगर में हाई स्कूल पास करते हैं फिर दूसरे नगर में चले गए तो वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वहां दे करके इंटर में दाखिला पा लेते हैं इसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में हाई स्कूल तक की भक्ति की थी उसको तो हम भूल गए मां के पेट में आते ही नहीं मरते ही भूल गए मरने का इतना बड़ा कष्ट होता है वो मूर्छित हो जाता है फिर पैदा होने में इतना कष्ट होता है पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता भगवान उसका हिसाब रखते हैं और ऐसी जगह जन्म देते हैं ऐसा एटमोसफियर देते हैं सूची नाम श्रीमता योग थे कि हमको भगवत विषय का वातावरण मिले और वो हाईस्कूल के आगे वाला क्लास हम पास करें और फिर सबसे बड़ी बात ये देखना सुनना सुखना रस लेना स्पर्श करना सोचना जानना ये सब इंद्रियों का कर्म वे ही कराते हैं उनकी शक्ति से होता है देखो कैसा पिता है अपने पाप कर्म के अनुसार हम कूकर शूकर कीट पतंग योनियों में गए वहां भी वो साथ है अरे अगर हम संसार में किसी को पे भी दे तो वो गंदी सर्विस करने को तैयार नहीं होगा अच्छा काम दो तो हम करें गंदा काम करने के लिए हमने एम एन पास किया तो उस भगवान को प्राप्त करके ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं आनंद शांति सुख आदि ये सब आगे बताया जाएगा कैसे फिर आगे बताया गया कि वो भगवान दिव्य है और हमारा प्रेरक है धारक है प्रकाशक है अतः हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक और अल्प ज्ञान होने से उसको नहीं जान सकते हम निराश हुए किंतु तो फिर शास्त्रो वेदों में गहन विचार विमर्श करने के बाद पता चला कि वह जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वह जीव उस भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया कर रहे हैं करेंगे उस कृपा का आधार भी बताया गया कि वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं ज्ञान कर्म भक्ति इसमें कर्म पर विचार किया गया कि वर्णाश्रम धर्म का जो कर्म है श्रुति स्मृति में उसको यज कोई विधिवत करे विधि भी आपको बताई गई क्या क्या विधि आवश्यक है तो स्वर्ग मिलता है वह भी नश्वर है वहां भी माया का आधिपत्य है वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का साम्राज्य है अर्थात इसी मृत्युलोक की तरह वह सुख भी है तो पहले तो इतना वेद शास्त्र का ज्ञान ही असंभव है कोई प्राप्त भी कर ले तो विधि असंभव है और अगर विधि का पालन भी कर ले तो वो स्वर्ग मिलेगा वहां भी सुख नहीं और वो भी कुछ दिन को और फिर वहां से लौटने के बाद हीन तरंबा विशंति और निम्न योनियों में डाल दिया जाता है तो कर्म से हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा भगवान को छोड़कर कोई कर्म धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता है एक संत ने लिखा है कि मीना स्नान पराप ेश पर्णाशनो नीराशलु चात कोतरा शे ते बिले मूषक भस्मोदूलन तत्परिख्या तो बकस्ते सर्वे न ही जाति मोक्ष पदवी भक्ति बिना श्रीहरे लोग गंगा नहाने जाते हैं देखो प्रयाग में कुंभ आदि में कितने करोड़ लोग जाते हैं नहाने गंगा किसी भी पर्व पर और बिना पर्व के भी बहुत से लोग प्रयाग में रहने वाले डेली गंगा स्नान करते हैं क्यों इससे सब पाप धुल जाएंगे एक बार बिलासपुर में कुछ नास्तिकों ने वहा संत सम्मेलन हो रहा था कोई उसमें प्रश्न रख दिया कि क्यों जी गंगा जी में स्नान करने से सर्व पाप बिनुर्मुखता अब विष्णु लोग आदि कहा गया है तो ये तमाम लोग जो डेली नहाते हैं उनका पाप भी नहीं धुलता वैसे ही काम क्रोध लोग मोह बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है फिर ये क्या है तुम्हारे शास्त्र का वाक्य यहाँ तक कि गंगा गंगे तो यो ब्रुया नाम सत्य इत्यादि भी लिखा है वो यहाँ जो संत संवेदन हो रहा था वो बिचारे संत लोग भोले भाले थे पुस्तक पढ़ के बोलने वाले भागवत वगैरह के वो जवाब नहीं दे सके उन्होंने हमको फोन किया ऐसा बड़ा गंभीर मामला आ गया है आइए आप बचाइए <laughs> तो मैंने कहा क्या मामला है ओ मामला नहीं बताया उनको मैं जब वहां पहुंच गया तब बताया ये प्रश्न है हमने कहा यह भी कोई प्रश्न है हमने पहले कहा भाई जिन महानुभावों ने प्रश्न किया है कृपया मंच पर आ जाए और हमने उनसे कहा कि मैं तमाम शास्त्र वेद बोलने नहीं आया मैं, मैं भी लेक्चर दे रहा हूं नागपुर में मेरे पास समय नहीं है मैं एक छोटी सी बात कहने आया हूं आप लोग कहते हैं गंगा नहाने से कोई पाप नहीं धुलता और आपका शास्त्र कहता है पाप धुलता है यही प्रश्न है ना हाँ हाँ यही हमने कहा एक बात बताओ एक शीसी लो शीशी में गंदी चीज भरो पेशाब वगैरा और शीशी को पैक कर दो और गंगा जी में डाल दो फिर शीसी को एक घंटे बाद निकालो पैकिंग खोल दो उस गंदी चीज का आचमन लेगा कोई नहीं क्यों हे वो तो वैसे ही है जैसे गंगा जी में डालने के पहले था हाँ वो गंगा जी में मिला कहा हाँ तो हमने कहा है गंगा जी में जो नहाने जाते हैं एक गंगा जी में इनका मन नहाता है कि इनका शरीर नहाता है गंगा नाम की पर्सनैलिटी कौन है इनको पता है नहाने वालों को ये तो पानी में नहाते हैं गंगा देवी कौन है उनका आवाहन किया गंगा में घुसने के बाद और उन गंगा माता में मन का अटैचमेंट किया दोनों ने किया यानी गंगा में ये खड़े भी नहीं हुए ये तो पानी में खड़े हुए और नंबर दो जिसमें गंदगी है जिसको शुद्ध करना है वो तो मन है शरीर धोने के लिए गंगा जी में थोड़े गए हैं, वो तो अपने घर में नहा लेंगे मन में पाप है ना तो मन तो गंगा जी में डूबा नहीं तो निष्पाप कैसे होंगे अगर मन डूबेगा तभी निष्पाप होंगे जैसे वो शीशी वाला यूरिन अगर गंगा जी में डाल दो उसको गंगा जी में एक हो गया अब उस गंगाजल जल का आचमन सब ले रहे वो गंगा जी बन गया हा, हा, समझ गए समझ गए तो ये संत कहता है मीना स्नान पर अरे मछली तो वहीं पैदा होती है गंगा जी में और वहीं दिन रात पीती रहती है और वहीं मर जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है या बीमारी में मर जाती है मरना सबको है तो क्या उसको बैकुंठ मिलता है ये लोग जो बडे बड़ी, बड़ी त्याग की बातें करते हैं हम दूधा हैं, फलाहारी हैं, पवनाहारी फला हैं। पवना है। अरे पवनाशन तो देखो वो तो सांप भी है और कितना त्यागी है दूसरे के बिल में रहता है अपना मकान भी नहीं है उसका शेर चीते तेंदुए कितने जंगली जानवर हैं, जिनका न मकान है न खाने का ठिकाना एक दिन का है और न वस्त्र है ये तीन चीज आप लोग मनुष्यों के लिए सोचते हैं ना खाना कपड़ा और मकान एक भी नहीं है उन लोगों के इतने त्यागी ये सब क्या बैकुंठ जाएंगे खनु चात का चातक केवल स्वाति के नक्षत्र का जल पीता है आ, बड़ा त्यागी है। ये जो विश्वामित्र ऐरा के बारे में हम पढ़ते हैं उनसे भी आगे है तो क्या ये वैकुंठ जाएगा कहा लिखा है चूहा बिल में रहता है गधा धूल कब अपने ऊपर डाल लेता है बकुला इतना बढ़िया मन उसका लगाने का अभ्यास है यो करके पानी के ऊपर चोंच किए रहता है कोई मछली ऊपर ओ मारा उसको तो क्या वो योगी हो गया उसको योगियों की गति मिलेगी इससे कुछ नहीं होगा गंगा सागर ग्रत परिपालम भक्ति विहीनम सर्वमने न भवती जन्म सते शंकराचार्य कह रहे हैं ए, कुछ भी करो तीर्थों में घूमो कुछ करो इससे कुछ नहीं बात बनेगी हम बेदी न तपसा न दाने न चेत किसी भी धर्म कर्म से मुझे कोई नहीं प्राप्त कर सकता गीता कह रही है ग्यारह तिरपन बड़े बड़े नाटक संसार में लोग करते हैं जबकि वेद ने पहले ही कह दिया नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न कोई भी साधन करो ये कर्म क्या करेगा बिचारा भगवान ही समस्त कर्म धर्म के आधार हैं अगर भगवान को छोड़ दिया तो साहब जीरो हो गया अब जीरो में करोड़ों से गुणा बुण, किया करो जवाब जीरो आएगा तो कर्म धर्म से बहुत से बहुत स्वर्ग मिलेगा इससे हमारा काम नहीं बनेगा आते हो अब हमको ज्ञान पर विचार करना है ज्ञान क्या होता है ज्ञान मैंने आपको एक दिन बताया था ना भागवत से कि तत् तत्व विद तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेत परमात्मे भगवान इति शब्दे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक अद्वैय ज्ञान तत्व सुप्रीम पावर के तीन स्वरूप हैं। एक का नाम ब्रह्म एक का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान भगवान तीन नहीं है एक ही भगवान के तीन अभिन्न स्वरूप हैं। क्या मतलब जिसमें बहुत कम शक्ति प्रकट हो उसको ब्रह्म कहते हैं केवल दो काम दो शक्ति उसमें प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद बस और ब्रह्म कुछ नहीं करता उसके उपासक को ज्ञानी कहते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है लेकिन उसमें शक्तियां प्रकट नहीं होती और भगवान में सब शक्तियां प्रकट होती हैं श्री कृष्ण में इतना सा अंतर ब्रह्म कृष्ण यो ऐत दो तत्व नहीं है भूल करके भी ना सोचना ब्रह्म कुछ और है हर अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल श्री कृष्ण के अंग की लाइट को भी ब्रह्म कहा जाता है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म वेद में कहा गया को दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र अर्थात भगवान के दो रूप है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक सगुण सबिशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण शंकराचार्य ने भी माना दुभय बादरायणत ब्रह्मार चार चार बारह के भाष्य में उन्होंने लिखा स यदा सशरीरता संकल्पयदा स शरीर यदाशरता तदावशर सत्य संकल्प वैचित्र्या अर्थात श्री कृष्ण जब संकल्प करते हैं मैं निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म बन जाऊं वैसे बन जाते हैं और जब चाहते हैं सगुण सक, साकार बन जाऊं तो स्वेच्छो पा तृथक बपु अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं लेकिन उनका शरीर भी वही होते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही शरीर है सच्चिदानंद ब्रह्म ही पर्सनैलिटी है देह देह विदा जैव ने श्वरे विद्यते क्वचित देह देही का भेद भगवान श्री कृष्ण में नहीं है तो ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है और श्री कृष्ण के उपासक को भक्त कहा जाता है ये शंकराचार्य ने भी माना मूर्त चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे निष् तयोरवा दौ भक्त भगवद क्लेशाधक्शा मुक्ति सोर मध्य शंकराचार्य एक मूर्त मान साकार श्री कृष्ण भगवान और एक अमूर्त निराकार ब्रह्म दोनों भगवान के स्वरूप हैं। हम्म लेकिन क्लेशा शंकराचार्य ने भी एडमिट किया निराकार ब्रह्म बड़ा क्लेश वाला मार्ग है बारहवें अध्याय में गीता में प्रश्न किया गया एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर जुपास ये चाप्यक्षर मक्ता के योग में अध्याय का पहला लोक तो भगवान ने कहा क्लेशोधिक तरसते शाम अव्यक्ता सक चेत अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाप्यते देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना हो युग क्या सतयुग में भी बहुत कठिन है क्यों नंबर एक ध्यान दो ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है और भक्ति मार्ग का अधिकारी कौन है इस प्रश्न को हल करो पहले शंकराचार्य हमारे कल में ज्ञानियों के आचार जमाने जाते हैं ढाई हजार वर्ष पहले उन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र की भाष्य में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि निराकार ब्रह्म के विषय में श्रवण करने का अधिकारी कौन है शांतो दांतोपरतिक्षु ये चार साधनों से संपन्न हो जाए तब वेदांत का श्रवण शुरू करे डिटेल में समझ लो नंबर एक विवेक नंबर दो वैराग्य नंबर तीन समाधि सठ संपत्ति यानी दम श्रद्धा समाधान उपरती छमुक्षु ये चार साधन हैं मैंने पहले जो बताए ना शांत दांत उपरति तिथिक्षु उसी का डिटेल बता रहा हूं ये चार साधनों से संपन्न हो जाए यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाए यहां पहुंच गए आप क्लींसलेट हार्ट हो गया अब श्रवण नंबर एक मनन नंबर दो निधिध्यासन नंबर तीन तो समाधि नंबर चार तो चार पहले अधिकारी बनने के लिए और चार बाद में ये आठ हैं ज्ञान मार्ग में ये आठ सदा करते रहना पड़ेगा जब तक जीवन रहे इसमें सबसे पहला है शांता बहुत बारीकी से समझिए आप लोग शांता मैंने क्या श्रम सम माने क्या मन पर कंट्रोल वाह वाह जय हो शंकर मन पर कंट्रोल करो उसके बाद आना मेरे पास मन पर कंट्रोल विजित सीख कबायु भी मनस्तुरगम वेद स्तुति कर रहा है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते ये पंच प्राणों पर कंट्रोल कर लेते हैं प्राण अपान ध्यान समान नुदान लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते मन पर कंट्रोल ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई भागवत में कथा है तो उन्होंने कहा आप लोग कौन है हमने कहा अरिमा लिख मैं गरीब हम लोग सिद्धि हैं आप कैसे आई यहां आपकी सेवा के लिए भाग से सेवा करें न कुर्जात कर सख्यम मनस ये भागवत पांचवे स्कंद के छठे अध्याय का तीसरा श्लोक कोई भक्त योगी ज्ञानी मन पर विश्वास न करे ये ऋषभ भगवान का उद्घोष है रिद्धि सिद्धि हम ले लेंगे गए योगिना कृतमय त्रस्य पतुर्जा एवं पुंश चली पांचवे स्कंद के छठे अध्याय का चौथा श्लोक ये बड़े बड़े योगियों को मन धोखा दे देता है जैसे दुराचारिणी स्त्री पति से तो प्यार की एक्टिंग करती है और दूसरे पुरुष से प्यार करके उससे पति का बढ़ करवा देती है ऐसे ही ये मन इतना दुश्मन है कि योगियों के भी ऊपर काम क्रोध लोभ म का हमला करा करके पतन करा देता है योगियों के संसारी लोगों की क्या कथा इतना बड़ा है भयानक ए मन भगवान ने अपने आप को बड़ी बड़ी संपत्तियों में बताया है इसमें मैं ये हूं इसमें मैं हूं तो उसमें मन को बताया है दुर्जया नाम मना ग्यारहवे स्कंद के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक सबसे अधिक जो बलवान है मन है सबसे अधिक देखिए आप लोग अर्जुन का नाम सुने होंगे हाँ उसके लिए भी भगवान ने कहा भागवत में वीरा नाम हम समस्त वीरों में मैं अर्जुन हूं यानी अर्जुन टॉप का वीर था हाँ ये फिजिकल वीर नहीं मन बक्स में था जब वो धनुष बाण से सिखा रहे थे गुरुजी द्रोणाचार्य सब शिष्यों को बुलाया और पेड़ पर एक पक्षी बैठा था और परीक्षा लिया कि इसकी आख में बाण मारो तो सबसे पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है उसने कहा पेड़ पेड़ में क्या दिखाई पड़ रहा है एक पत्ता और अर्जुन से पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है उसने कहा पक्षी की एक आंख और मार दिया बाढ़ ठीक उसकी आंख में लगा जरा मन बश में था अर्जुन के अरे ये तो मामूली बात है एक बार स्वर्ग में गया अर्जुन तो वहां उर्वशी का डांस हो रहा था उर्वशी त्रैलोक में जो टॉप की लड़की है और डांस में भी टॉप करती है उसके पैर की थिरकन को अर्जुन लगातार देख रहा था अर्जुन भी डांसर था इंद्र भी बैठा था तो इंद्र ने देखा कि अर्जुन बहुत घूर घूर के देख रहा है और उर्वशी को ये गया उर्वशी में आसक्त हो गया है ये इंद्र की बुद्धि रात को 12 बजे उसने उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास विषय भोग के लिए उर्वशी गई और बड़े हाव भाव नाटक और अंग प्रदर्शन के साथ अर्जुन के सामने खड़ी हुई अर्जुन ने देखा माताजी आप इस समय यहां कैसे आए आपकी क्या सेवा करूं माताजी ये कैसा आदमी है मृत्यु लोग का अरे मुझको देखकर कर कोई विश्वामित्र वगैरा सब फेल हो गए और ये कौन है जो कहता है माताजी आप यहां कैसे आई उर्वशी ने कहा अरे भाई तुम्हारे पिताजी ने भेजा है हाँ हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं इंद्र मेरे पिता है तो तुम मेरी माता हुई फिर यहां कैसे आई रात को बिचारी खिसिया के लौट गई उर्वशी जहां विश्वामित्र फेल हो गए हैं पराशर वगैरह बड़े बड़े ऋषि जोगीन्द्र मुनीका उर्वशी से फेल हो गए वहा अर्जुन पास हो गया वो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथ बलव दृढ़म तस्हम निग्रह मन ने महाराज मन बड़ा चंचल है वायु से बड़े तेज बेग वाला है आप कहते हैं कि मन को बस में कर ले अरे कैसे कर ले महाराज भगवान ने एडमिट किया असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहम चलम ठीक कहता है तू अर्जुन मन ऐसा ही है गीता छह चौतीस छह पैंतीस अर्जुन सरीखा, जिसके लिए भगवान ने कहा वीरा नाम हम अर्जुन सो ग्यारहवें स्कंद के सोलहवें अध्याय का पैतीसवां श्लोक उस मन के लिए शंकराचार्य कहते हैं बश कर करके आओ ये पहली शर्त है शांता अरे मन को बश में कर लेने का मतलब माया को जीत लेना और माया को जीत लेने का मतलब भगवान के बराबर हो जाना लेकिन वेद का चैलेंज है न तत् समस्या व्यधिक दृश्य छठवें अध्याय का आठवां मंत्र न गीता भी कहती है श्री कृष्ण के भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता बड़ा कैसे होगा मन को कैसे कोई बश में कर लेगा उसके बाद फिर सुने वो वेदांत इनका अरे फिर क्या जरूरत है सुनने की साधना करने की हो गया काम उसका तो मन बश में है भगवान में लगा दिया छुट्टी अब क्या करना है उसको तो ये चार प्रकार के साधन जो बताए वो अधिकारी होने के बताए इसके बाद फिर श्रवण शुरू होगा क्या श्रवण तात्वम से बात इतना तात्व्यासी तू वो हो माने? ब्रह्म तत्व मान्य तू अष्ट मै तू ब्रह्म है ब्रह्म ही तू है तू ब्रह्म है इसका ध्यान करो देखो देखो नाम नहीं है ब्रह्म का ये ब्रह्म बोल रहा हूं मैं मुंह से उसका नाम नहीं होता कुछ रूप भी नहीं होता और ध्यान करो हाँ? नाम भी नहीं रूप भी नहीं न विद्यते यस्य च जन्म कर्म न ना नाम रूपे गुण दोष वा भागवत आठ तीन उसका नाम नहीं है अरे कुछ तो होगा ओम ऐन कुछ कहा खा रहो कुछ नहीं और रूप भी कुछ नहीं है सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम देवकी ने कहा था और ध्यान करो क्या <laughs> ध्यान करें भाई <laughs> तो तत्व में से ध्यान करते करते करते करते जब पास हो जाओगे तब ध्यान करना अहम ब्रह्मास्त में अहम ब्रह्मास्म अहम ब्रह्मास्त समाधि हो जाएगी लेकिन ये समाधि में ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा आत्मानंद मिलेगा ये सब बागे की बातें हैं अभी सबसे पहले हम इतना बता रहे हैं कि अधिकारी होना ही सात अरब आदमी में सात आदमी का होना भी मुश्किल है अधिकारी बनना जो शांत दान्त उपरत तिथिक्षु आदि चार साधनों से संपन्न हो और भक्ति के लिए सर्वे अधिकारिण सब अधिकारी है सब जो राम नहीं कह सकता कितना बड़ा पापी बाल्मीकि क्यों जी? जो जो काखागा बोल सकता है एबीसीडी बोल सकता है वो मरा बोल सकता है राम नहीं बोल सकता ऐसा कैसे आखिर राव और मां बोल रहा है उल्टा सीधा क्यों नहीं बोल सकता अरे पाप नहीं बोलने दे रहा है उसको पापवंत कर सहज सुभावू, जितना अधिक पाप होगा उतना वो भगवान उनके नाम से दूर भागेगा इतना बड़ा वो पापी था कि राम नहीं कह सका वो भी अधिकारी है वो भी ब्रह्म के समान हो गया और राम अवतार के पहले ही रामायण लिख दी तो पुरुष नपुंसक ना नारी नर जीव चराचर चर सब अधिकारी हैं। भगवान के यहां उनके सब बच्चे वो कैसे ही पाती हो इतना बड़ा अंतर तो पहले ही है आगे क्या क्या है वो हम फिर बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की